इन्वेस्टिगेटर्स ने आपस में केस एनालिसिस करके ये अनुमान जाहिर किया था कि लॉकर रॉबरी केस कुछ उस तरह हुआ रहा होगा लुटेरों ने बैंक के लॉकर रूम में डकैती डालने वाले दिन के पहले ही कभी आकर अपने नाम से लॉकर अलॉट करवा लिया रहा होगा इसके बाद ये लोग पूरा प्लान बनाकर बैंक में घुसे और फिर जो सत्रह लॉकर इन्होने तोड़े थे उसमें ऐसी अपने लॉकर भी इन्होंने तोड़ डाले बाकी सभी लॉकर में रखा सामान इन्होने इधर उधर फैला दिया और सिर्फ कुछ खास या यूं कह सकते हैं कि टारगेट लॉकर में रखा हुआ सामान उठाकर अपने लॉकर में ट्रांसफर कर दिया इसके बाद चुपचाप अपना खाली बैग लेकर बैंक से बाहर निकल गए उसके एक दिन बाद आराम से बैंक पहुंचे और अपने लॉकर के टूटे होने पर उसमें रखे सामान का क्लेम किया और फिर अपना लुटा हुआ सामान लेकर हो गए सिर्फ यही थ्योरी बैंक के लुटेरों के क्राइम को ठीक तरीके ऐसी एक्सप्लेन कर रही थी और ये काफी हद तक सही भी लग रहा था लेकिन फिर भी लुटेरों का दिमाग देखकर सभी दंग रह गए थे इतनी प्लानिंग और आईक्यू किसी आम लूटपाट में देखने को नहीं मिलती है ज्यादातर लुटेरे तो बस बैंक में घुसते हैं और बंदूक की नोक पर लूटपाट करके बाहर आ जाते हैं लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया नैना बिल्कुल श्योर थी की जिन लोगों ने बैंक में लूटपाट की है वो इन्ही नौ लोगो में शामिल है लेकिन अब तक वो भाग भी चुके होंगे ऐसे में अब इन लोगों को पकड़ना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल काम है लेकिन नैना का ये सोचना बिल्कुल गलत था बहुत जल्द पुलिस ने इन नौ लोगों को खोज लिया और इन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आई सभी को पुलिस स्टेशन बुला लिया गया और उनसे पूछताछ करनी भी शुरू कर दी गई इसके साथ ही वो लोग क्लेम के जो जो सामान ले गए थे सब कुछ वापस से मंगाकर चेक भी किया गया पुलिस का शक था कि अगर लुटेरे इतनी हिम्मत दिखाते हुए बैंक में लूटपाट करने आए थे तो वो कोई सस्ता सामान यानी के लाख दस लाख का सामान तो लेकर नहीं जायेंगे जरूर उन्हें काफी लम्बा हाथ मारा होगा इसलिए इन नौ लोगों का सामान चेक करते हुए पुलिस का फोकस सिर्फ ऐसे लोगों पर ही था जिन्होंने काफी कीमती सामान के लिए क्लेम किया था तभी से उनके सामान को वेरीफाई करने के लिए भी कहा गया उधर फॉरेंसिक टीम ने इन सभी लोगों का डीएनए टेस्ट करना भी शुरू कर दिया था ताकि लुटेरों के मिले फेस मास्क ऐसी इनके डी को मैच किया जा सके तभी इन्वेस्टिगेटर्स को उम्मीद थी की इन नौ लोगों में से किसी न किसी का डी जरूर मैच कर जाएगा लेकिन सभी को आश्चर्य तब हुआ जब नौ के नौ लोगों में से किसी का भी डीएनए मैच नहीं हुआ अब संभावना ये जताई जाने लगी कि हो सकता है इन्होंने किसी दूसरे लोगों के साथ मिलकर लूट को अंजाम दिया हो, क्योंकि अगर इन्होंने अपने लॉकर में रखे सामान के बारे में सब कुछ सही बता दिया और इनके पास लॉकर की चाबी और पासवर्ड दोनों है तो फिर किसी भी सूरत में पुलिस इन पर शक नहीं जता सकती है इस तरह से केस और ज्यादा कॉम्प्लीकेटेड हो गया ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लुटेरे पुलिस की सोच से भी दो कदम आगे चल रहे अंत में पुलिस के पास जांच को आगे बढ़ाने का एक ही रास्ता बचा था रास्ता ये था कि सभी नौ लोगों के सामान की बारीकी से जांच की जाए और फिर उन लोगों को संदिग्ध मानते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाए जिसके पास बेशकीमती सामान है और जिनके पास इससे वेरीफाई करने के लिए प्रॉपर रीजन नहीं है क्यूँकी जाहिर है की लुटेरे थोड़े बहुत पैसे के लिए तो ये लूटपाट करेंगे नहीं इस आधार की ओर काम करते हुए पुलिस ने नौ लोगों में से सिर्फ तीन लोगों को संदिग्ध मानते हुए उन्हें रोक लिया बाकी को छोड़ दिया गया इन तीन संदिग्धों के पास न सिर्फ बहुत ज्यादा कीमती सामान था बल्कि इन्होंने नोटिस पीरियड के भीतर अपने सामान का प्रॉपर वेरिफिकेशन उपलब्ध करवाया था इसलिए पुलिस को इनकी और, और ज्यादा शक हो रहा था ये तीनों ही आदमी शहर के काफी रईस लोग थे इनमें से एक बिजनेसमैन था एक रेडियो चैनल का मालिक था एक एंटीक चीजों का एक्सपोर्टर था दो घंटे के भीतर ही पुलिस ने इन तीनों की कुंडली निकाल ली थी इन तीनों को लेकर पुलिस ने 10 घंटे तक पूछताछ की लेकिन फिर भी कोई खास रिजल्ट नहीं निकल सका जो बिजनेसमैन था उसके लॉकर में कोई हीरे का हार आदि रखा हुआ था उसने ये हार अपनी वाइफ से छुपाने के लिए लॉकर में रखा हुआ था दूसरे वाले ने अपने बच्चों के लिए दस गोल्ड बार रखा हुआ था और फिर जो तीसरा वाला आदमी था वो एंटीक सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था तो उसने नीले और सफेद रंग का पोर्सलिन लॉकर रूम में छुपाकर रखा हुआ था उसने इन पोर्सलिन की नीलामी करवाने के लिए इसे लॉकर रूम में रखा हुआ था वो जल्द ही इस पोस्टलिन को निकाल इसे नीलाम करने का प्लान बना रहा था उन तीनों ने भी अपने सामान को पूरी तरह वेरीफाई करवा दिया इसके बाद भला वो कैसे इस मुद्दे को आसानी से जाने देते उन्होंने अपने लॉयर को कॉल करके बुला लिया ये तीनों के तीनों काफी पावरफुल लोग थे इनके लॉयर और लीगल रिप्रजेंटेटिव ने पहुंचते ही पुलिस की मुश्किल शुरू कर दी थी वो पुलिस से सीधे अरेस्ट वारंट मांगने लगे जबकि पुलिस के पास ऐसा कोई वारंट था ही नहीं इतने प्रेशर के बीच ब्यूरो चीफ पियूष रंजन काफी टेंशन में आ गए उन्होंने अपने सर्विस पीरियड में कभी इतना प्रेशर नहीं झेला था एक तरफ जहां वो ब्रांच के काम करने वाले इन्वेस्टिगेटर्स के बिहेवियर से तंग थे वहीं शहर के इतने रसूख वाले लोगों से भिड़ने की भी हिम्मत उनके अंदर नहीं बची थी वो इतने ज्यादा टेंशन में आगे कि उन्होंने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन के जाने के बाद हेडक्वार्टर ने अपने कुछ बेस्ट ऑफिसर को इस केस को हैंडल करने के लिए भेजा इस वक्त पूरे डी नगर ब्रांच के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ चुका था टीम लीडर के तौर पर नैना के ऊपर भी बहुत ज्यादा वर्कलोड आ गया था विक्रांत को अब थोड़ा खुशी हो रही थी कि अच्छा हुआ उसे टीम लीडर नहीं बनाया गया वरना इस वक्त उसका भी वर्कलोड भी बहुत ज्यादा हो गया होता और फिर ऐसी स्थिति में उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता जब नौ के नौ लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया और कोई रॉबरी के केस में संदिग्ध नजर नहीं आ रहा था तो एक बार के लिए विक्रांत भी सदमे में आ गया उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने ही उस रॉबरी को अंजाम दिया है मेरे पास अदृश्य शक्ति की ताकत भी है कहीं इस शक्ति की वजह से मेरा खुद पर से ही वश हट गया हो और फिर मैंने ही जाकर बैंक में लूटपाट कर दी हो विक्रांत के माथे पर पसीना आने लग गया वो टेंशन में पड़ गया इस टेंशन के चलते उसे खुद पर ही शक होने लग गया था वो गहरे सोच में डूबा हुआ ही था कि उसके मन में ये ख्याल आना शुरू होगा कि कहीं हमने सच में ये गलत दिशा में इन्वेस्टिगेशन करना तो नहीं शुरू कर दिया या हम कुछ मिस कर रहे हैं कुछ छूट तो नहीं रहा विक्रांत सोच में पड़ गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस केस का कोई क्लू क्यों नहीं मिल रहा है इतने सारे मुजरिम इतना बड़ा केस कहीं से कोई सुराग नहीं कुछ सामान भी गायब नहीं हुआ भला ऐसे कैसे हो सकता है कहीं सच में वही बात तो सही नहीं है जो राघव कह रहा था कही सच में ये लुटेरे बैंक के भीतर किसी दूसरे ही मकसद ऐसी आए थे हो सकता है की बैंक में लूटपाट करना इन लोगों का मोटिव ही नहीं रहा हो कहीं ऐसा तो नहीं की सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए प्लान बनाया गया ताकि पुलिस का ध्यान लॉकर रूम में डेड बॉडीज पर केंद्रित किया जा सके अब तक तो सारे इन्वेस्टिगेटर्स हार मान चुके थे किसी को कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था ऐसा लग रहा था कि अब इन बैंक के लुटेरों को पकड़ा ही नहीं जा सकता ना ही पुलिस लॉकर रूम में मिली डेड बॉडीज के बारे में कुछ पता लगा पाएगी सभी इन्वेस्टिगेटर्स हताश होकर बैठे हुए थे लेकिन नैना ने अभी हिम्मत नहीं हारी थी वो टीम लीडर होने का मतलब जानती थी उसने सभी में जोश भरते हुए कहा कोई बात नहीं अभी हमें हार नहीं माननी है हमें अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आगे भी कुछ पता नहीं चलेगा अब हम लोग अलग तरीके से काम शुरू करेंगे ना जोशीली आवाज़ में कहा अभी हमारे पास ओल्ड सिटी एरिया सीसी टीवी फुटेज है हमें उसे कुछ अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना है हो सकता है की उसमे से लुटेरों की भी कुछ फुटेज मिल जाए वहाँ से हमें कोई न कोई क्लू जरूर मिलेगा